अगले दिन सुबह विक्रांत की नींद फोन के वाइब्रेट होने के साथ खुली उसने बंद आंखों से ही फोन को ढूंढकर उठाया और मैसेज चेक किया यह मैसेज विक्रांत के ब्रांच से आया हुआ था मैसेज में सभी पुलिस वालों को सुबह 11 बजे तक ब्रांच पर पहुंचने के लिए कहा गया था वहां उन्नीस सौ चौरानवे और मर्डर केस से जुड़ी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग होने वाली थी विक्रांत अभी नींद में ही था लेकिन उसने एक चीज नोटिस कर ली थी अभी तक इस केस को सिर्फ उन्नीस सौ केस के नाम से ही जाना जा रहा है लेकिन अब इसमें मर्डर भी ऐड हो चुका है सुबह 11 बजे से विक्रांत विक्रांत को मीटिंग के के लिए जाना था। था, अभी के पास काफी वक्त था, सो उसने सोचा कि थोड़ा आराम कर लूं। लेकिन जैसे ही उसने आंख बंद की तुरंत ही संगीता ने उसके पास फोन कर दिया संगीता ने विक्रांत को तुरंत ही पुलिस स्टेशन पहुंचने के लिए, के लिए कह दिया उसने ज्यादा कुछ बताया नहीं बस इतना कहा कि कुछ अर्जेंट काम है विक्रांत ने संगीता से जानने की कोशिश भी की लेकिन संगीता ने ये कहकर फोन रख दिया कि यहाँ आओ तुम्हें तो खुद पता चल जाएगा वैसे भी आज अदृश्य शक्ति द्वारा जो कोड वर्ड दिए गए थे उसका मतलब पैसे और स्टेटस से ही था अदृश्य शक्ति द्वारा ऐसा कोई भी सिग्नल नहीं दिया गया था जिसे देखते हुए कहा जा सके की विक्रांत का आज कुछ काम बनने वाला था इसलिए विक्रांत थोड़ा और ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था उसे लगा कि हो सकता है कि कहीं उसे कोई इनाम वगैरा मिलने वाला हो उसी उत्सुकता में उसने अपनी नींद को अलविदा कहे और उठ खड़ा हुआ पहले तो वो उठकर वॉशरूम में गया, फिर ब्रश ब्रश करने लगा। ब्रश करते वक्त उसकी नजर अपने चेहरे पर लगे चोट के निशान पर पड़ी ये निशान उसे कल रात में गुंडों से लड़ते वक्त मिले थे उसके चेहरे पर कई सारे चोट के निशान बने थे अब उसे इनमें हल्का दर्द भी हो रहा था इसी बीच जब विक्रांत ने अपनी शर्ट उतारी तो उसे अपनी छाती पर भी चोट के निशान नजर आए छाती के निशान को देखकर विक्रांत को याद आया कि यहाँ पर तो उसे नैना ने मारा एक बार फिर से वो नैना को किस करने वाले पल को याद करने लग गया विक्रांत लगातार अपने होठों पर उंगलियां फहराते हुए उस पल की याद को ताजा कर रहा था वॉशरूम से निकलने के बाद विक्रांत पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयार होने लगा जैसे ही वो यूनिफॉर्म पहनकर कमरे से बाहर निकलने लगा उसे याद आया कि उसके कमरे में दो लड़कियां भी सोई हुई हैं, लेकिन अब चूंकि विक्रांत ने निश्चय कर लिया है कि वो एक अच्छा इंसान बनेगा तो अब वो इस तरह से किसी का फायदा नहीं उठा सकता ये ने अपना वॉलेट खोलकर पांच निकाले और उसे ले जाकर जीनत के सिर के पास रख दिए इसके बाद वो मुस्कुराता हुआ कमरे से बाहर जाने लगा लेकिन उसके पीछे पीछे विक्रांत का कुत्ता भी चल पड़ा अब विक्रांत अच्छा इंसान बनने जा रहा है तो फिर चाहे इंसान हो या जानवर सबके साथ वो अच्छे से ही पेश आएगा महेश को अपने पीछे आते देख विक्रांत मोनिका यहाँ पर है वो तुम्हारा ख्याल रखेगी कुत्ते को प्यार से समझाने के बाद उसने उसे वापस कमरे में भेज दिया वो कुत्ता भी अपनी दू मिलाता हुआ इस कदर वापस लौटा जैसे की उसने विक्रांत के दिल की बात समझ ली हो इसके बाद विक्रांत बाहर निकल गया अभी वो सीढ़ियों से उतरकर बाहर आया ही था कि उसने देखा कि उसका मकान मालिक रमेश अपने फल की दुकान सजाए बैठा है ना जाने क्यों आज उसे देखकर विक्रांत इमोशनल हो रहा था जैसे ही विक्रांत सड़क पर पहुंचा पीछे से मकान मालिक रमेश के कड़क की आवाज सुनाई पड़ी सुनो विक्रांत विक्रांत मुडकर उसकी तरफ देखने लगा हाँ अंकल बताइये मकान मालिक भी सोच में पड़ गया की आखिर ये इंसान कब से इतनी इज्जत से पेश आने लग गया तुम अपना सामान पैक करो और अरे अंकल क्या हो गया आपको ऐसे क्यों कह रहे हैं आप तुमने मेरे घर को समझ क्या रखा है पहले तुमने मेरे घर में कुत्ता लाकर पाल दिया और अब तुम लड़कियां भी लेकर आ रहे हो ये सब यहाँ नहीं चलेगा तुम निकलो यहाँ से अब ओ आई एम सॉरी अंकल अब अब ऐसा नहीं होगा, बोलते देख मकान मालिक भी बहुत कंफ्यूज था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था की आखिर आज इसने कौन सी जड़ी बूटी सूंघ ली है जो इतनी इज्जत से बात कर रहा है मुझे मुझे कुछ नहीं सुनना तुम्हारा तुम बस यहाँ से अपना सामान उठाकर निकलो विक्रांत जितनी सिधाई से बात कर रहा था उसका मकान मालिक उतना ही रूढ़ हुआ जा रहा था अब तो विक्रांत के लिए भी खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था उसने अपनी मुट्ठी बांधते हुए कहा तो, सुनी सुने मेरी बात सुनिए जब मैं घर में आया था तो मैंने बॉन्ड साइन किया था उसमें तो ऐसा कहीं नहीं लिखा था की मैं यहाँ कुत्ते नहीं पाल सकता या लड़कियाँ नहीं ला सकता अगर आपको मेरे से कोई प्रॉब्लम है या मैंने कोई बॉन्ड तोड़ा हो तो फिर आप कोर्ट में केस कर सकते है वहाँ आकर मैं भी अपना जवाब दे दूंगा और फिर कोर्ट फैसला लेगी हम दोनों को मंजूर होना चाहिए विक्रांत ने बड़े प्यार से रमेश को समझाते हुए कहा और फिर बिना उसका जवाब सुने आगे चल पड़ा मुझे ऑफिस जाना है अब मैं चलता हूं गुस्से से दांत पीसता रह गया वो बस विक्रांत को जाता हुआ देखता रह गया विक्रांत भी मन ही मन बहुत खुश हुआ यह बहुत सही तरीका है किसी से भी बिना हाथ पैर मारे उसे कानूनी लड़ाई के लिए, के लिए कह दो सब कुछ सोल्व जब विक्रांत पुलिस स्टेशन पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर तंग रह गया यहाँ तो मीडिया और रिपोर्ट्स का हुजूम लगा हुआ था कई सारे न्यूज चैनल की गाड़ी खड़ी हुई थी और अलग अलग चैनल के रिपोर्टर और कैमरा मैन न्यूज कवर करने में लगे हुए थे विक्रांत को कुछ समझ नहीं आया उसे लगा कि अगर यहाँ मेन गेट से अंदर गया तो फिर मीडिया वाले घेर लेंगे और फिर हजार सवाल पूछेंगे उस वजह से विक्रांत चुपचाप स्टेशन के पीछे वाले गेट पर चला गया लेकिन वहां भी मीडिया वालों ने भीड़ लगा रखी थी विक्रांत ने पहले कभी कोई इंटरव्यू नहीं दिया था इसलिए वो काफी नर्वस हो रहा था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इन मीडिया वालों से बचकर अंदर जाए तभी उसे जल्दी अंदर आने के लिए कहाखिल होने लगा इसी बीच काफी रिपोर्टर्स ने विक्रांत को रोकने की भी कोशिश की लेकिन विक्रांत इमरजेंसी बताते हुए सीधे ही अंदर चला गया यहाँ इस वक्त काफी शोरगुल था रिपोर्टर्स के अलावा आम पब्लिक भी यहाँ जमी हुई थी संगीता के पास पहुंचने के बाद उसने तुरंत ही विक्रांत को फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में पहुंचने के लिए कहा भी सन्नाटा छाया हुआ था बस कुछ लोगों के रोने की आवाज सुनाई पड़ रही थी अभी कुछ भी माजरा समझ में नहीं आ रहा था विक्रांत फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के आस ही टहल रहा था और सब कुछ समझने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक से उसे वहा राघव टहलता हुआ दिख गया विक्रांत तुरंत ही भागता हुआ राघव के पास पहुंच गया और उससे पूछने लगा क्या हुआ कुछ पता चला क्या